उनको बताया इसलिए मुंह फेरने की बात और डरने की बात ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है रामदूत में मातु जान की और उनको सीताजी को उन्होंने कहा माता कहकर के संबोधन किया उनको कि माता मैं तो भगवान राम का दूत हूँ तो अपना जब हनुमान जी ने इस प्रकार से विनम्रता दिखाई वहां पर और अपने दूत होने की सूचना उनको दी तो ये दूत होने की, की प्रथा प्राचीन काल में बहुत थी सब राजा हुआ करते थे राजाओं के दूत भी हुआ करते थे और दूत कर्म की भी एक ट्रेनिंग थी कि जो दूत हुआ करते थे वो किस प्रकार से होते थे और दूतों के कुछ धर्म थे कुछ नियम थे उनके जैसे एक बात दूत की होती थी कि दूत जिसकी खबर लेकर के जिसके पास तक पहुंचाता था तो वो जो बात जैसी कही जाती थी हू वही बात उससे बोलता था उसको बात को न थोड़ा भी घटाता था न थोड़ा भी बढ़ाता था और अगर दूत उस बात को थोड़ा घटा बढ़ा दे तो कहें ये दूत इनएफिशियट एफिशियंट दूत वही जो जितनी बात कही जाए उतनी बात वैसी की वैसी उतनी ही बात सुना कम ज्यादा ना हो ऐसी करके दूत के संबंध में एक नियम यह था कि दूत जहां भी स्वयं समाचार लेकर के जाएगा वो चाहे शत्रु का ही पक्ष हो लेकिन शत्रु दूत को मारेगा नहीं शत्रु का बद शत्रु भी अपने शत्रु के दूत का बदल नहीं कर सकता इस प्रकार के नियम प्राचीन काल में थे और उन समय में ये दूत थोड़े बहुत नहीं बहुत बहुत हुआ करते थे सारे राज्य की व्यवस्था इन दूतों के बल पर चला करती थी राजा लोग इन दूतों के ऊपर पूरा विश्वास रखते थे और ये ट्रेंड दूत हुआ करते थे बहुत सब जगह राज्य में भी सब जगह लगी रहा करते थे और वे सब सूचना वहां की लेकर के राजाओं को दिया करते थे राजाओं की जो आज्ञाएं हुआ करती थी वो भी जनता के बीच में दूसरे दूसरे दूर, दूर दूर तक लोगों तक तो पहुंचाया भी करते थे दूसरे दूसरे राजाओं के पास भी जाते थे आजकल जैसे एम्बेसडर होते हैं वो भी राजदूत कहलाते हैं एम्बेसडर्स इस प्रकार का भी कार्य ये दूत लोग किया करते थे आजकल जैसे ये समाचार वाले जो लोग हैं ये है रिपोर्टर्स समाचार पत्रों के रेडियो रिपोर्टर्स वगैरह हैं ये भी दूत हैं तो इस प्रकार का भी कार्य जो ये आजकल रिपोर्टर करते हैं वो भी दूत लोग किया करते थे प्राचीन काल में तो ये अपने ग्रंथों को देखेंगे तो ये सब बात पता चलती है वहाँ की किस किस प्रकार के दूत होते हैं कैसे कार्य होता था बड़ा विस्तृत वर्णन इन दूतों का भी अपने ग्रंथों में आता है हनुमान जी कहते हैं मैं तो भगवान श्री राम जी का दूत हूँ और अपना विश्वास दिलाते हैं सीता जी को माता कह करके और सत्य शपथ करुणा निधान की अभी देखो ये बात कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ और शपथ भी करुणानिधान करुणान भगवान राम की शपथ है कि मैं भगवान राम का ही दूत हूँ इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं है यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी और ये अंगूठी जो आपके हाथ में आप देख करके आश्चर्यचकित हो रही हो ये अंगूठी मै लाया हूं और दीन राम तुम कहा सहनानी तो कैसे तुम लाए कहते भगवान राम ने अंगूठी मेरे द्वारा आपके पास भेजी है और पहचान के लिए भेजी है सैदान की माने पहचान है चिन्ह है ये आगे चलकर करके स्पष्ट हो जाएगा शब्द अजीब लगता है सहदान के माने क्या है सैदानी शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है पहचान के लिए तो कहते नाम जी तुम कहू सैदानी भगवान राम ने से पहचान के लिए दिया है नर बना रही संग कहू कैसे तब तो सीता जी कहने लगी ठीक है तुम दूध उनके हो सकते हो जैसा तुम कहते हो तो हम अब विश्वास न करें तो हमें ये तो आश्चर्य होता ही है कि कहा भगवान राम और कहा तुम बानर तुम्हारी उनके साथ में जान पहचान कहां से हो गई और तुम उनके दूध कैसे बन गए उन्होंने तुमको किस प्रकार से इस प्रकार से इतना ज्यादा विश्वास में लेकर के तुमको यहां कैसे भेज दिया दूध बना करके ये सब बातें तो हमको देख करके बहुत आश्चर्य लगता है नर बानर संग कहू कैसे अरे मनुष्य कोई होता तो मनुष्य का मनुष्य संबंध होता कोई मनुष्य आता होता लेकिन तुम तो बानर हो तो यहाँ एक बात इस बात का भी पता चलती है कि वैसे तो हम लोग अपने आप को आधुनिक काल में समझने के लिए बहुत बार ये मान लेते हैं कि बानर भी मनुष्यों में से ही एक जाति थी प्राचीन काल में शास्त्रों में जैसे आता है तो कुछ मनुष्य मनुष्य कहलाते थे कुछ बानर जैसे हों या बल में रहने वाले हों अशिक्षित तो हो पेड़ों इत्यादि पे रहते हो ऐसे मनुष्य कोई हो तो बानर सलीखे होने के कारण से उनको बानर कोट में ले लेते हो कुछ लोगों को नाग लोग में कि मनुष्य कुछ ऐसे मनुष्य जो कि गुफाओं इत्यादि में रहते हो घूम के गर्भ में रहते हो तो उनको मनुष्यों को नाग कहते हैं नाग लोग नीचे का लोग कहलाता है तो उससे ऐसा लगता है कि वो भी नाग भी मनुष्य ही थे और वो नाग की तरह से रहते थे इसलिए नाग कहलाते थे ऐसे करके लोग अपनी बुद्धि को समझाने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन ये शास्त्रकार जितने भी हैं ये सब इस प्रकार के उसमें नहीं पढ़ते सीधे सीधे यही कहते हैं कि नहीं ये बानर, बानरी जाती है ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि बानर ही है और बन में ही रहते थे और जैसे बानर आजकल होते थे ऐसे ही बानर थे ये ये बानरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे तुम तो इनको मनुष्य मत समझो लेकिन अद्भुत बानर थे ये बात जरूर है ये तो भगवान की महिमा है कि उन बानरों को भी भगवान ने कैसा कैसा बना दिया किस प्रकार कर दिया तो इसमें बहुत सी चिकित्साएं नाना प्रकार की होती है निर्णय करना मुश्किल बैठता है विचार करते करते धीरे धीरे करके इनको समझे तो जो व्यक्ति की गति जहां तक होगी उसको वहां तक समझ में आएगा कुछ लोगों का ये विचार है होते तो नगरी होती उस नगर में ही रहते होते और फिर उनका एक राजा होता और राजा का भी राज महल होता तो ये तो हम मान सकते हैं कि बानर बन में रहते और बनों में बन में रहने वाले बानरों में से कोई उनका सबका एक, एक समझ लो सरदार होता उनका बानरों का ऐसा तक तो मान सकते हैं और बाकी सब उसके अधीन रहा करते होते लेकिन एक राजा होता राजधानी होती नगर होता हां? और उनका फिर अपना वंश चलता और पत पत्नी की तरह से उनके विवाह होते जैसे कि बाल उस आदि के हुए तो इससे ये लगता है कि बानर निर बानर इस प्रकार के नहीं जैसे कि बन में रहने वाले बानर हो इनमें मानवता भी है मनुष्य की तरह से इनका जीवन है धर्म को भी ये समझते हैं क्या धर्म है क्या धर्म है इस बात का भी इनको ज्ञान है तो इससे लगता है कि मेरे बानर नहीं है लेकिन ये तो है ही है, इतनी बात तो निश्चय है कि इनका शरीर जो है वो बिल्कुल मनुष्य जैसा नहीं है बानर जैसा कुछ है इसलिए कहते हैं नर बानर ही संग को कैसे सीताजी पहते मनुष्य का और इनका बानर का इन दोनों के साथ कैसे हो गया कई कथा भाई संगति जैसे तो हनुमान जी ने फिर उसके आगे की कथा कही पहले तो भगवान ने कथा हनुमान जी ने कथा भगवान की तक सुना दी जहां तक सीता जी का हर्म हुआ था दंडकारण्य में भगवान राम पहुंचे थे वहां तक की कथा सुना दी जितनी की सीता जी की अपनी जानी हुई थी उतनी ही कथा हनुमान जी ने छिपे छिपे सुना दी थी ये भी बता दिया था अंत में इस प्रकार से दंडकारण्य में एक निशाचर आया वो हिरण बन गया उसको मारने के लिए भगवान पीछे दौड़े तब तक दूसरा निशाचर जी का हरण करके लेकर के चोरी से भाग गया यहाँ तक की तो कथा सुना दी उसके बाद फिर जो है वो सीता जी ने उनको प्रकट होने के लिए कहा तो फिर उसके बाद की कथा जो सीता जी के सामने की बात नहीं है वो कथा फिर सीताजी ने पूछी कहा बताओ की इनकी साथ फिर भगवान राम का बानों से सात कैसे हुआ तो फिर आगे की कथा हनुमान जी ने बताई कही कथा भाई संगत जैसे कि भगवान राम कैसे ऋषि पर्वत पर पहुंचे और वहां पर सुग्रीव कैसे मिले स्वयं कैसे मिले फिर सुग्रीव से मित्रता कैसे हुई फिर भगवान ने बालू कैसे मारा सुग्रीव को सिंहसन में कैसे बैठा और फिर उस मित्रता में क्या निर्णय तय हुआ था ये कैसे सुग्रीव जो है सीता जी की खोज कराएगा ये सब बात जो तय हुई थी वो सब बताया इसीलिए हमको जो है दूध बना करके भगवान राम ने तुम्हारे पास भेजा तब तो सीता जी को समझ में आया तब के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास अब यहाँ पर आकर के देखते हैं कि सीता जी की जब बात ना सुनी सीता जी ने जब हनुमान जी की ये सब बात सुनी तो सुन करके उनके मन में विश्वास पैदा हुआ और जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु कर और ये भी समझ लिया की भगवान श्री राम जी का ये भक्त है दास है सेवक है और ये दूत का कार्य कर रहा है दोनों बातें भगवान का भक्त भी है सेवक भी है और सेवा में दूत कर्म के लिए आया हुआ है ऐसा विश्वास सीता जी को हो गया अभी हम इतना ही रखते हैं यहाँ तक थोड़ी सी बात और ये बतानी है कि अभी हम जहाँ गए थे वहां की कुछ सूचनाएं आप सब लोगों को भी बतानी है इसलिए थोड़ी सी बात पंद्रह मिनट बाद दस मिनट बाद